शो टॉक इस धम्मों सनों नंबर वन गौतम बुद्ध ऐसे हैं जैसे हिमाचादित हिमालय पर्वत तो और भी हैं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 जिसने एक बार सुना पकड़ा गया जिसने एक बार आंख से आंख मिला ली फिर भटक न पाया जिसको बुद्ध की थोड़ी सी भी झलक मिल गई उसका जीवन रूपांतरित हुआ